दुपबचम दूरभिर्म दुरावा सा खर दुखा दुखो सनसो पास दुखानु पतद्वग तस्च अद्वगो श्रियान च दुखानुपति सोशन सम्पन्न यसो भोगी यम यम भजति यदेश भजती तथ्यूज दूरे सतोपका सेमो तो वपबता आस तथ न दिशाती रीर्ता यथा सरासनमेक्रेय एक चरमति मयता प्रथम रमितिया भगवा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 उस दिन संसार झूठा हुआ सन्यास सत्य हुआ इस वज्जीपुत्र भिक्षु से ही भगवान ने ये गाथाएं कही थी दुप्जम दुरभीरमम, दुरावासा घरा दुखा दुखो समान समवासो दुखानु पति तस्मा नचा अद्धु सिया नचा दुखानुपति सिया सद्धो सीलेन संपन्नो यशो भोग समितो यम यम पदेशम भजती तथ्य तत्थ तथैव पूजितो गलत प्रवज्ञा में रमण करना दुष्कर है ना रहने योग घर में रहना दुखत है असमान या प्रतिकूल लोगों के साथ रहना दुखत है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 अन्यथा हम आख को दिखाई क्यों न पड़ते फिर उनका यह भी निष्कर्ष होता है कि जिन्हें दिखाई पड़ते हैं ये पागल मालूम होते हैं। स्वयं तो दिखाई नहीं पड़ता है तो दूसरों को दिखाई पड़ता है ये मानना भी अति कठिन हो जाता है फिर दूसरों को दिखाई पड़ता हो और मुझे न दिखाई पड़ता हो तो अहंकार को चोट लगती है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 जिस पर उंगलियों ने कभी कोई संगीत रचा ही ना था वीणा के तार धूल से जम गए होंगे पहुंचा ही ना था वीणा को और कभी वीणा को पुकारा भी नहीं था सजाया समारा भी नहीं था और वीणा में जो सोया है संगीत उसे कभी जगाया भी ना था ललकारा भी ना था उनकी वीणा के तार कपने लगे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 सूक्ष्म से ही सूक्ष्म को देख सकते हैं यह गणेश सीधा है तो बुद्धों को देखने के लिए अगर तुम इन्हीं आंखों को लेके गए जिन आंखों से तुमने जिंदगी भर और सब चीजें देखी तो ये आंखें काम ना आएंगी इन आंखों को हटाना पड़ेगा नई आंखें तलाशनी होंगी क्योंकि बुद्ध में तुम शरीर को देखने तो नहीं गए हो शरीर तो और भी बहुतों के पास है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 जैसे बिजली कोस जाए जैसे अंधेरे में दिया जल जाए और तुम तब चकित हो कि ये इतने करीब थी बात और इतने दिन तक मैं था और फिर भी दिखाई नहीं पड़ती थी यह परमोत्सव है परम भोग है यह परमात्मा दशा है बुद्ध की दशा है इस जगत की दशा नहीं इस जगत के बाहर का है कुछ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 भीतर से नहीं हुई थी लोभ के कारण दीक्षित हो गया होगा यह सोच के दीक्षित हो गया होगा कि शायद संन्यास में सुख हो शायद आधार रहा होगा संन्यास का प्रती नहीं थी लोभ था संन्यास में सुख है ऐसा दिखाई नहीं पड़ा था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 बुद्ध की आनंद की बातों को सुनकर लोभ जगा होगा वासना जगी होगी महत्वाकांक्षा पैदा हुई होगी इसी महत्वाकांक्षा के कारण दीक्षित हो गया था महत्व का, का महत्वाकांक्षा मे, मे, के कारण जो दीक्षित होता है उसकी दीक्षा बुनियाद से ही रुग्ण हो गई समझ के कारण संन्यास हो तो ही ठीक महत्वाकांक्षा तो ना समझी महत्वाकांक्षा ही तो संसार है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 लेकिन धीरे धीरे यह बात ससुर को अखरने लगी अक्सर अखरता है तुम्हारे गुरु को कोई ना माने तो अखरता है कष्ट होता है क्योंकि तुम्हारे गुरु के साथ तुम्हारा अहंकार जुड़ गया होता तुम्हारा गुरु का मतलब यह तुम्हारा गुरु ठीक तो तुम ठीक अगर तुम्हारा गुरु गलत तो तो फिर तुम भी गलत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 आप क्या कहते तो मैंने उन्हें लिखा कि पत्नी न केवल साईं बाबा की फोटो से राख गिरा रही वो हम मेरी फोटो से भी राख गिरा रहे तुम पत्नी से सावधान मेरा इसमें कोई हाथ नहीं पत्नी ने ही आखिर पता तो मेरी फोटो पे भी छलक आई होगी राख जैसा साईं बाबा की पे छिड़कती रही उसने फिर पत्नियां हैं दयालु होती सोचा होता पति की भी इज्जत बचाओ मगर पति इससे बड़े चमत्कृत है हमारी बुद्धियां छोटी हमारी बुद्धियां ओछी ये बात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 आदमी चमत्कारी के भी पास जाता है तो जाता तो इसीलिए नाम अलग अलग रख लिए। किसने परमात्मा का नाम रुपया किसने परमात्मा का नाम पद स्वभावता परमात्मा रूपये में नहीं समा सकता इसलिए रुपया मिल जाता है और एक दिन हम पाते हैं परमात्मा नहीं मिला इसमें कुछ भूल हमारी खोज की नहीं थी दिशा की थी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 पर में रस को तोड़े स्वयं में डूबे आत्म रमन करे आलस्य रहित हो और अपने को दमन कर अकेला ही वनांत में रमन करे और अहंकार को दबा दे मिटा दे नष्ट कर दे अहंकार को जला दे अपने को दमन कर एको दम मत्तानम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 उसको जान लेना ही शाश्वत सनातन धर्म को जान लेना है आज इतना है